आनंद की खोज आनंद प्राप्ति के उपाय उपर्युक्त विश्लेषण से आनंद के स्वरूप को समझने के उपरांत उसकी प्राप्ति के उपायों को ढूंढना आसान हो जाएगा आनंद प्राप्ति के उपायों को जानने के पूर्व एक बात का उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है सामान्यतः सुख आनंद शांति संतोष आदि शब्द पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किए जाते हैं प्रस्तुत लेख में भी इन शब्दों में भेद नहीं किया गया है तथा उनके शाब्दिक व्याख्या नहीं की गई है इतना कहना पर्याप्त है कि मानव निरति सह नित्य निरंतर सुख चाहता है इस प्रकार के सुख के लिए कुछ लोग आनंद शब्द का उपयोग अधिक पसंद करते हैं और सुख को दुख के विरोध विरोधी शब्द के रूप में उपयोग करते हैं मानव के समस्त लौकिक पारलौकिक तथा आध्यात्मिक प्रयासों का उद्देश्य सुख दुख से परे जाना है तथा निरत से शाश्वत आनंद प्राप्त करना है उपरयुक्त व्याख्या में आनंद प्राप्ति के कुछ उपायों का उल्लेख किया ही जा चुका है सर्वप्रथम तो हमें उन सभी विचारधाराओं प्रयासों आदतों एवं अभ्यासों का त्याग करना होगा जो क्षणिक अथवा सामूहिक सुख प्रदान करते हैं लेकिन जो परिणाम में दुखदायी है संसार के अनित्य विषय स्थायी सुख प्रदान कर नहीं सकते यह समझकर उनके प्रति आसक्ति एवं आकांक्षा का त्याग करना चाहिए आशा ही परम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यह एक अमूल्य स्मरणीय सिद्धांत है विचार द्वारा संसार के सभी विषयों के दुख एवं दोष दर्शन के द्वारा उनके प्रति आसक्ति दूर हो जाती है यह प्रक्रिया अपने आप में महान लाभकारी है तथा चित्त की चंचलता को कम करके उसे अधिक स्थिर एवं शांत बनाती है शांत सत्वगुणी चित्त में आत्मा का आनंद प्रतिबिंबित होता है अतः योगाभ्यास एवं चित्त निवृत्ति निरोध के अभ्यास के द्वारा चित्त को शांत करने का प्रयास करना चाहिए भगवान गीता में उस निर सुख की प्राप्ति का उपदेश देकर कहते हैं तम विद्या दुख संयोग योगम योग संगीतम सनिश्चयन योगतव्यों योगों निर्विण्य के तथा यह योग दीर्घकाल तक निरंतर आदर एवं लगन द्वारा किए अभ्यास द्वारा साधकता है जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है एकाग्रता और सुख की का सीधा संबंध है अतः योग से एकाग्रता के वृद्धि के द्वारा हमारे जीवन में सुख की भी वृद्धि होती है यह भी कहा जा चुका है कि निद्रा के पूर्व अथवा निद्रा के ठीक भात की तुषणि स्थिति में चित्तवृत्ति विरहित मन में चैतन्य आत्मा के आनंद का प्रतिबिंब पड़ता है इस स्थिति को बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए इसके अतिरिक्त अन्य समय भी मन के शांत होने पर तूषणिम स्थिति को बनाए रखना एक प्रकार की साधना है लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि तूषणिम स्थिति बनाने के प्रयत्न में हम कहीं आलसी या निद्रा में न डूब जाए जैसा कि कहा जा चुका है निद्रा में प्रगाढ़ आनंद की प्राप्ति होती है लेकिन वह अज्ञान से आवृत रहता है निद्रा का आनंद गीता के अनुसार तमोगुणी आनंद है जो बंधन और मोह की वृद्धि का कारण होता है हमारा लक्ष्य निद्रा के आनंद को जागृत अवस्था में प्राप्त करना है तूषणिम स्थिति के काल की वृद्धि तभी संभव है जब हम अपने सब कार्य पूर्ण सजगता एवं एकाग्रता से करें तथा तूषणिम स्थिति में सजग बने रहें अन्यथा हम तमोगुण में डूब जाएंगे जिनके लिए संभव नहीं होता है उनके लिए सगुण साकार के ध्यान से प्रारंभ कर सगुण निराकार तथा तो उसके बाद निर्गुण निराकार के ध्यान तक बढ़ना ही उचित है उसके बाद वे क्रमशः सच्चे तथा तो दीर्घ तूषणि में स्थिति प्राप्त करने में सफल होंगे आनंद प्राप्ति का महत्वपूर्ण उपाय है भक्ति हमारा स्थूल मन जब तक रूप प्रसादी के प्रति आसक्त है तब तक उसे ईश्वर के किसी प्रिय रूप एवं नाम का रस पाना पान कराना चाहिए परमात्मा हमारे अति प्रिय हैं यह जानकर उनका ध्यान करने से अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है भक्ति के द्वारा चित्त शुद्ध होता है और जो ही जो चित्त शुद्ध होगा अधिकाधिक आनंद का अनुभव होगा ज्ञान मार्ग अथवा विचार मार्ग के द्वारा भी आनंद की प्राप्ति की जा सकती है मैं आनंद स्वरूप चैतन्य आत्मा हूँ यह जानने पर ही कृतिकृत्यता क्रित संभव है तथा विवेक विचार के द्वारा स्वयं के आत्म स्वरूप को जानना ही शाश्वत आनंद प्राप्ति का उपाय है मानव धन संपत्ति पुत्र स्त्री स्वयं की देह आदि सभी से प्रेम करता है लेकिन अपने आत्मा से सबसे अधिक प्रेम करता है और जो हमें सुख प्रदान करता है वही सबसे अधिक प्रिय भी होता है अतः यह सिद्ध होता है कि परम प्रेमास्पद होने के कारण आत्मा ही सबसे अधिक सुख प्रदान करता है वह सुख स्वरूप ही है पुत्र की रक्षा के लिए व्यक्ति अति प्रिय धन को खर्च करने में नहीं हिचकता पर यदि पुत्र मारने आए तो व्यक्ति अपनी रक्षा पहले करता है जैसे यह सिद्ध होता है कि पुत्र से हमारी देह अधिक प्यारी है स्थूल देह से भी इंद्रियां अधिक प्यारी हैं क्योंकि यदि कोई आँख फोड़ना चाहे तो हम हाथ आदि के द्वारा उसकी रक्षा करने का प्रयत्न करते हैं इंद्रियों से प्राण अधिक प्यारे हैं क्योंकि यदि किसी अंग या इंद्रिय में ऐसा रोग हो जावे जो प्राण संकट उपस्थित कर दे तो हम प्राण रक्षा के लिए उस अंग विशेष का ऑपरेशन आदि से त्याग करने में भी नहीं हिंचते प्राण से भी मन प्रिय है क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों आदर्शों के लिए प्राण त्याग करने में भी नहीं हिंचते इस तरह जो अंतरतम हमारा हमारी आत्मा के जितना निकट है वह उतना ही अधिक प्रिय है और हमारी आत्मा अंतर्तम है अतः वह निरत से प्रेम का आस्पद परम प्रेमास्पद है यह बात ज्ञानी जनों के अनुभव से सिद्ध होती है इस विचार द्वारा आत्मा में प्रियत्व स्थापित करना आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया तथा परमानंद प्राप्ति का उपाय है उपसंहार शास्त्रों का उद्घोष तथा विद्वजनों का अनुभव है कि इस संसार में शाश्वत सुख संभव नहीं है सुख केवल परमात्मा में है भूमा में है अद्वैत में है उस परम सत्ता का जो हमारी आत्मा है योग ज्ञान अथवा भक्ति के द्वारा आत्म साक्षात् परमानंद के अधिकारी बनकर हम हो जाएँ यही मानव जीवन का लक्ष्य तथा प्रयोजन है तथा इसी में उसकी सार्थकता भी है